राजा कैसे राज्य को करे इस विशय को कहते हैं भावार्थ प्रजा की पालना के गूर नीति से राजा गिवहारों का अनुस्ठान करे और सब की पालना यथार्त भाव से करे प्रशंसित सेना जिसकी ऐसा ही राजा जीतने वाला होने को योग हैं महावार्थ जिसकी उत्तम सेना है वही राजा प्रशंसित होता है इस सुक्त में विद्वान और राजा के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 48वां सुक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 49वें सुक्त का प्रारंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को चाहिए कि परोपकार ही करें इस विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य मित्र होकर दूसरे के लिए सुख की इच्छा करें वे सदा ही आदर करने योग्य होएं मेघ का कारण क्या है इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों सूर्य ही मेघ आदि को का उत्पन्न करने वाला है उसकी विद्या का उपदेश दीजिए फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे माता अनुग्रह से अन्नपान आदि के दान से संतानों का पालन करती है वैसे ही सूर्य आदि पदार्थ दिन और रात से सबकी रक्षा करते हैं फिर मनुष्यों को क्या व्यवहार करके क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो तुम सूर्य आदि के सदस्य निरंतर पुरुषार्थी होवो तो लक्ष्मीवान हो वो मनुष्यों को क्या करके क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों पुरुषार्थ से लक्ष्मी को और उससे अन्न आदि को इकट्ठा कर बड़े सुख को प्राप्त होकर सबका रक्षण करो इस सुक्त में सूर्य और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 49वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 50वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के साथ मित्रता से विद्या और धन को प्राप्त होकर यश बढ़ावें इस विषय को कहते हैं भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्या धन और शरीर पुष्ट की प्राप्ति के लिए विद्वानों की शिक्षा शरीर और आत्मा से परिश्रम निरंतर करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वन आप इन वर्तमान और समीप में स्थित जनों को शिक्षा दीजिए और विद्वानों के साथ मिलकर के विद्याओं को प्राप्त होइए मनुष्यों को किसका सत्कार करना और क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक अतिथियों को उत्तम प्रकार सेवा कर और मिलके विवेक को प्राप्त होकर द्वेष आदि दोषों को दूर करें जो अग्नि के सदृश व्यवहार के धारण करने वाले होवें वे धीर होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अग्नि के सदृश तेजस्वी और वेग से युक्त होवे वे सत्य और असत्य के विभाग करने वाले होवे मनुष्यों को क्या मांगना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वानों से प्रशंसित और कल्याण कारक पदार्थ होवे उनको हम लोग ग्रहण करें इस सुक्त में विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 50वां सुक्त और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 51वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन विद्वानों के साथ क्या करें यह उपदेश किया जाता है भावार्थ जो विद्वान जन अत्यंत विद्वानों के साथ संपूर्ण जनों को उत्तम प्रकार बोध देवें तो सब आनंदित होवें कैसे मनुष्य को होना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोक सत्य धर्म के धारण से अत्यंत सुख को प्राप्त होइए विद्वानों के साथ विद्वान क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जब विद्वानों के साथ विद्वानों का संघ होता है तब ऐश्वर्य का कादर भाव होता है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ जो वैद्यजन औषधियों के सार भागों को निकालकर रोग रहित मनुष्यों को करें तो सब ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं मनुष्यों को क्या भोजन करना और क्या पीना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे विद्वन आप रोग और प्रमाद के नाश करने और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्न को खाइए og rass på p.g.a. अब राजा और अमात्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जहां राजा और मंत्री धार्मिक होवें वहां संपूर्ण योग्यता होवे फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे ही बड़ी औषधियों के सेवन करने वाले सुख को प्राप्त होते हैं अब अग्नि के समान विद्वान कैसा है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बिजली सब पदार्थों में व्याप्त है उसको विशेष करके जानिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्राण और अपान आदि में स्थित बिजली की विद्या को जाने तो बहुत सुख को प्राप्त होवे फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो मन संबंधी बिजली रूप अग्नि आकाश में स्थित हुआ वर्तमान है उसको जानकर कार्यों में उपयोग करिए फिर विद्व विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य पदार्थ विद्या से जिन पदार्थों को उपयुक्त करें अर्थात काम में लावें वे इनसे उपकार ग्रहण करने को समर्थ होवें फिर मनुष्य कैसे विद्या वृद्धि करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्य परस्पर पदार्थ विद्या को सुन और अभ्यास करके विद्वान होवे फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश और अध्यापन से सब मनुष्यों की निरंतर रक्षा करके वृद्धि करावे भावार्थ जो सब जीवों के लिए सुख देता है वही विद्वान प्रशंसित होता है मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धर्म मार्ग उससे चलना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सूर्य और चंद्रमा नियम से दिन रात चलते हैं वैसे न्याय के मार्ग को प्राप्त होइए और सज्जनों के साथ समागम करिए इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 51वां सुक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ अब 17 ऋचा वाले 52वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य सत्कार करने योग्यओं का सत्कार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सत्कार करने योग्यओं का सत्कार करते हैं वे सब सकृत होते हैं भावार्थ विद्वानों का ही मित्रपन और रक्षण स्थिर होता है अन्य किसी का नहीं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य दिन रात पुरुषार्थ करते हैं वे दुख का उल्लंघन करते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो देव और मनुष्य संबंधी युगों और वर्षों को जानते हैं वे गणित विद्या के जानने वाले होते हैं फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्य जितने बल बढ़ाने की इच्छा करें उतना ही बढ़ सकता है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ विद्वान जन मनुष्यों के लिए बिजली आदि विद्याओं को प्राप्त करावें भावार्थ जो पृथ्वी आदिकों की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं फिर विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम बल और परमात्मा की निरंतर प्रशंसा करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे मेघ बरसते हुए पृथ्वी को विदीर्ण करते हैं वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों का संग अशुद्ध का नाश करता है